Rosho Sach Sach So Sach Question and Answer Talks Given at World Community International Pune India Discourse Number 10 का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया था उस प्र से प्रकाश तत्वम किमेकम करम कि सच्चरित यदस्ति त्याज्यम सुखम कि यम दे परम क्यों त्वयम सदैव एक तत्व क्या है अद्वितीय शिव तत्व ही सबसे उत्तम क्या है सच्चरित्र कौन सुख छोड़ना चाहिए सब प्रकार से स्त्री कर सुख ही परम दान क्या है सर्वदा अभ ही मैं तो इस सूत्र से किसी भी भांति राजी नहीं हो सकता हूं इसमें बुनियादी भ्रांतियां हैं जैसे सबसे उत्तम क्या है शंकराचार्य कहते हैं सच्चरित्र सबसे उत्तम है समाधि सच्चरित्रता तो समाधि की सहज परिणति है परिणाम है समाधि है तो चरित्र अपने आप चला आता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चली आती अब कोई पूछे कि तुम दोनों में कौन महत्वपूर्ण है छाया या तुम तो आद्य शंकराचार्य कुछ भी कहें मैं तो यही कहूंगा कि तुम महत्वपूर्ण हो क्योंकि छाया तुम्हारे पीछे आती है छाया अनुसंग है छाया को तुम्हारे बिना लाया नहीं जा सकता और तुम चाहो तो भी छाया को छोड़कर नहीं आ सकते छाया तुमसे संयुक्त है लेकिन छाया की कोई आत्मा नहीं आत्मा तो तुम हो तो आत्मा को श्रेष्ठ तत्व कहू यह छाया को आद्य शंकराचार्य की भी सील लगी हो तो भी मैं क्या करू लेकिन इस तरह के भ्रांतिपूर्ण वचनों ने मनुष्य को बहुत भरमाया बहुत भटकाया है जब सचरित्रता को हम श्रेष्ठ कह देते हैं तो लोग समाधि की चिंता छोड़कर चरित्रवान बनने की चेष्टा में लग जाते और चरित्र तो बनेगा कैसे चरित्र तो आएगा कहां से हा ये तुम कर सकते हो कि जमीन पे चाहो तो सही फैलाकर छाया बना लो मगर वह छाया छाया नहीं होगी न तो सूरज के साथ बढ़ेगी न घटेगी न दिन और रात के कारण उसमें कोई भेद पड़ेगा उसमें कोई जीवन ही ना होगा वह तो मुर्दा होगी वह परिस्थिति के अनुकूल रूपांतरित नहीं हो सकेगी उसमें लोच नहीं होगी उसे छाया कहना भी ठीक नहीं वो तो केवल छाया की भी तस्वीर है छाया का भी एक अपना जीवन होता है एक लोमड़ी सुबह सुबह उठी और उसने उगते सूरज बनी अपनी छाया देखी बहुत लंबी छाया सोचा मन में लोमड़ी ही थी जब आद्य शंकराचार्य ऐसा सोच सकते हैं तो लोमड़ी को तो तुम क्षमा कर देना सोचा उसने कि जब मेरी छाया इतनी बड़ी है तो आज मुझे नाश्ते में अगर एक हाथी ना मिला तो भूखी मर जाऊंगी हाथी न मिले तो कम से कम ऊंट तो मिले ही मिले नाश्ते के लिए उसका तर्क ठीक है बड़ी तर्कशास्त्री शास्त्री होती छाया जब इतनी बड़ी है तो मूल कितना बड़ा ना होगा सीधा गणित है और लोमड़ी जब हाथी या ऊंट की तलाश में निकली तो कहां पाती दोपहर हो गई पेट पीठ से लगने लगा भूख भारी मगर जब तक ऊंट या हाथी न ना मिले नाश्ता कैसे करें? भूखे हालात में थोड़ा बोध आया भूख जगा सकती पीड़ा जगाती है यह पीड़ा का उपकार है दुख सोने नहीं देता यह दुख की अनुकंपा है सुख में आदमी भटक जाए दुख में नहीं भटक सकता भूख ने थोड़ा बोध दिया कहते ना भूखे भजन नो गोपाला भूखी इतनी थी कि क्या खा खाती और ऊंट की बातें है सोच सोच उठा कि एक बार फिर से छाया को तो देख लूं कहीं देखने में कुछ भूल तो नहीं हो गई और जब छाया देखी तो सूरज सिर पे आ गया था छाया सिकुड़ के बहुत छोटी हो गई थी लोमड़ी के नीचे ही बन रही थी लोमड़ी खिलखिला के हंसने लगी और उसने कहा कि हद हो गई भूल की भी हद हो गई अब तो एक चीटी भी मिल जाए तो भी पेट भर जाए जब इतनी छोटी छाया है तो मूल कितना छोटा ना होगा लेकिन छाया से सोचोगे तो ये उपद्रव होने ही वाला है चरित्र तुम्हारे जीवन की परिधि है तुम्हारे जीवन का प्राण नहीं अगर चरित्र को तुमने मूल्यवान माना जैसे कि सदियों से आदमी मानता रहा है तो इसके दो ही परिणाम होते हैं, जो चालबाज होते हैं वो पाखंडी हो जाते हैं, जो चालबाज होते हैं वो चेहरे ओढ़ लेते मुखोटे लगा लेते कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है जीते कुछ है उनके बताने में और जीने में विपरीतता होती उनके कहने और करने में विरोध होता है स्वभावता उस विरोध को छिपाना पड़ता है इसलिए उनका एक जीवन में दरवाजा होता है जो सामने का दरवाजा और एक दरवाजा होता है जो पीछे का दरवाजा पीछे के दरवाजे से जीते सामने के दरवाजे पर तो केवल मेहमानों का स्वागत करते वो वो जो वो जो मुस्कुराहट बैठक खाने की सजावट वो सब सामने के दरवाजे पर है। वो अच्छी अच्छी बातें वो प्यारे प्यारे शब्द वो शिष्टाचार सभ्यता वो सब बाहर के दरवाजे पर भीतर के दरवाजे पर तुम बिल्कुल दूसरे ही आदमी को पाओगे खुखार जंगली देखते हो तुम रोज ये होते हैं। मस्जिदों में लोग प्रार्थना कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं मंदिरों में पूजा हो रही और पूजा के बाद निकलते हैं और मस्जिदों में आग लगा देते और मस्जिदों की नमाज के बाद निकलते हैं और मंदिरों को जला कर खाक कर देते मंदिरों में और मस्जिदों में नमाज करने के बाद एक दूसरे की छाती में छोरे भोंक सकते न कोई शर्म न कोई लाज न कोई संकोच असली आदमी कौन है वो जो नमाज में झुक रहा था वह या अब ये जो खून का प्यासा होकर तुम्हारे सामने खड़ा है ये असली कौन है वो जो मंदिर में घंटे बजा रहा था थाली में दीप सजा कर आरती उतार रहा था फूल की मालाएं पत्थर की मूर्ति के चरणों में रख रहा था वह जिसने अब तुम्हारी मस्जिद में आग लगा दी है वह कौन है सच्चा आदमी इन दोनों में और ये एक ही आदमी कर रहा है दोनों काम चालबाज पाखंडी हो जाती खंड का केवल इतना ही अर्थ होता है कहेंगे कुछ करेंगे ठीक उसके उल्टा और जितना उल्टा करेंगे उतना ही उन्हें शोरगुल मचाना पड़ेगा ताकि जो किया है वो सोरगुल में छिप जाए दब जाए उन्हें नए से नए नै मुखौटे तैयार करने पड़ेंगे उन्हें अपने चेहरे को हमेशा रंगे रहना होगा उन्हें वस्त्रों के भीतर अपनी नग्नता को छिपाना होगा तो एक तो यह परिणाम हुआ सच को श्रेष्ठ घोषित करने का कि चालबाज पाखंडी हो गए और जो सीधे साधे लोग हैं जिनमें इतनी राजनीति इतनी कूटनीति नहीं कि पाखंडी हो जाएं उनका जीवन अपराध भाव से भर गया क्योंकि करना तो उन्हें वही पड़ता है जो प्रकृति उनसे करवाती अभी इतना बोध कहा अभी वह समाधि का दिया कहा कि जिसकी रोशनी में चले चलना तो अंधेरे में और समझाने वाले समझा गए कि टकराना मत दीवानों से टकराना मत किसी और चीज सीधे दरवाजे से निकलना दरवाजे से निकलना ही सच्चरित्र है जो दीवार से टकराए वो चरित्रहीन मगर जिसके पास रोशनी नहीं जिसके पास ध्यान का दिया नहीं जिसके पास समाधि का जागरण नहीं विवेक नहीं वो टकराएगा ना तो क्या करेगा वो तो टकराएगा ही टकराएगा ये अपरिहारी है अनिवार्य है दीवार से टकराएगा फर्नीचर से टकराएगा इधर गिरेगा उधर गिरेगा बेईमान होता है चालबाज होता है तो अपने गिरने को छिपा लेता था लेकिन सीधा साधा आदमी है तो अपने मन में ग्लानी अनुभव करता है अपराध का भाव अनुभव करता है कि मैं पापी महापापी कि मैं ठीक से संभल के चल भी नहीं पाता गिर गिर जाता हूं दरवाजा भी नहीं खोज पाता हूं कैसे जघन अपराध नहीं किए होंगे मैंने पिछले जन्मों में कैसे महान पातकों से नहीं मेरी छाती दबी मेरा कैसे उद्धार होगा और जिस व्यक्ति के मन में अपराध भाव पैदा हो जाता है उसकी आत्म श्रद्धक हो जाती जिसे अपने पर भरोसा न रहा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जिसके मन में अपने प्रति सम्मान न रहा अब उसका किसके प्रति सम्मान हो सकता है जिसने अपने गिरने को देखा वह दूसरों के गिरने को भी बढ़ा चढ़ा के देखेगा और जिसने अपने गिरने को देखा और लाख वचन लिए लाख कसम खाई व्रत लिए फिर भी गिरते देखा अपने को वो एक बात तो पक्की ही समझ लेगा कि ये अपने वश के बाहर है ये क्रांति ये तो कोई अवतारी पुरुष कोई तीर्थंकर कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कृष्ण कोई जरथुस्त्र कोई जीसस ये तो कुछ उन थोड़े से लोगों का काम है जो आकाश से उतरते हम तो पृथ्वी पे पैदा हुए मिट्टी के पुतले हैं आदमी शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का पुतला आदमी शब्द बनता है हिब्रू अदम से अदम का अर्थ होता है लाल मिट्टी जेरूसलम की मिट्टी लाल है और ईश्वर ने जेरूसलम की मिट्टी से पहला आदमी बनाया इसलिए उसका नाम अदम और उससे ही फिर आदमी बना तो हम तो मिट्टी है फिर लाल हो कि काली हो कि भूरी हो क्या फर्क पड़ता है मिट्टी के पुतले चार दिन का खेल है ये हमारे विसात के बाहर है ये क्रांति हमसे न हो सकेगी जब अपने प्रति अपराध का भाव पैदा हो जाए तो अपने प्रति निंदा और अपमान भी पैदा हो जाता है और जब जीना ही है गलत ही जीना है तो फिर क्यों ना जी भर के जिए फिर क्या सार है कि रोए क्यों रोने में समय गवाएं? तो अपराध का भाव आत्म सम्मान का विनाश कर देता है जो कि समस्त धर्म की आधारशिला है और अपराध का भाव जब अपने को सम्मान नहीं देता है तो दूसरे को कैसे सम्मान देगा जो अपने को प्रेम नहीं करता वह किसी को भी प्रेम न कर सकेगा जो अपने पर धोखा अनुभव करता है कि मैं धोखेबाज वो हरेक को धोखेबाज देखेगा हम दूसरों को अपनी ही नजर से तो देखते और तो हमारे पास कोई मापदंड भी नहीं तराजू भी नहीं तोलने का कोई और उपाय भी नहीं और तो कोई परख भी नहीं जोहरी की और कोई कसौटी भी तो नहीं तो वो अपनी ही नजर से सबको देखेगा वो सब तरफ देखेगा कि लोग अपराधी सब तरफ बेईमान है, सब तरफ चोर इसलिए तो जब तुमसे कोई किसी की निंदा करता है तो तुम कभी संदेह नहीं करते तुम तत्क्षण मान लेते हो लेकिन कोई किसी का सम्मान करे समादर करे कोई किसी की प्रशंसा करे तो तुम हजार तर्क उठाते हो कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अरे हमने बहुत देखे आज नहीं कल सब ढोलों में पोल निकलती जब कोई किसी को कहता है संत तो तुम्हारे मन में तत्म संदेह उठता है और जब कोई कहता है फला आदमी चोर है बेईमान है लफंगा है लुच्चा है तुम कहते हो हमें पहले से ही पता है क्या तुम हमें बता रहे हो अरे हमें एक एक आदमी की जड़ों का पता है असलियत यह है कि तुम्हें अपनी जड़ों का पता है और अपने से तुम इतने बेचैन हो गए हो और अपने से तुम इतने परेशान हो गए हो अपने से इस बुरी तरह हार गए हो कि तुम किसकी कस्मों का भरोसा करो तुम किसके आश्वासनों को मानो तुम किसके व्रतों को स्वीकार करो खुद का सम्मान गया सबका सम्मान गया और जब जीना ही है असम्मान में तो फिर क्या कमी करनी जब जुआ खेलना ही है तो फिर जी भर के खेलना और जब शराब पीनी ही है तो फिर क्या छिपा के पीनी है? और जब चोरी करनी है तो ठीक है चोरी ही करेंगे यही हमारा भाग्य यही हमारी विधि ये दो तरह के लोग तुम्हारे धर्मों ने पैदा किए पाखंडी और अपराधी और सारी मनुष्यता करीब करीब इन दो तरह के लोगों में बट गई जो पाखंडी हैं वो तुम्हारे संत हो जाते हैं साधु हो जाते हैं महात्मा हो जाते हैं जो सीधे साधे लोग हैं वो तुम्हारे पृथक जन सामान्य जन अपराधी उनका काम है कि धर्म सभाओं में बैठे और पंडितों पुरोहितों और महात्माओं की ऊंची ऊंची बातें सुने हालांकि उन्हें भरोसा नहीं आता हालांकि वो जानते हैं ये सब बातें लाख उपाय करते हैं तो भी वो जानते हैं ये सब बातें ये सब ऊपर का ढोंग है भीतर कुछ और होगा भीतर राज कुछ और होना ही चाहिए सुन लेते क्योंकि और भी भीड़ सुन रही है न सुने तो अहित होता है सुने तो हित होता है सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती सम्मान मिलता है सत्कार मिलता है और पाखंडी भी भली जानते हैं कि वो लाख तुम्हें समझाएं, तुम समझोगे नहीं अपने को नहीं समझा सके तुम्हें क्या समझाएंगे? ऐसा एक विराट धोखा पैदा हुआ है और इस धोखे के पीछे आद्य शंकराचार्य जैसे लोगों के वक्तव्य हैं। कहते हैं वे सबसे उत्तम क्या है सच्चरित्र नहीं मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सबसे उत्तम है समाधि हां जहां समाधि है वहां सच्चरित्रता अपने आप है सच्चरित्रता बिना समाधि के कागज का फूल है न सुगंध न प्राण रंग झूठे पोते हुए न सूरत सनातन, न चांदारों से न पृथ्वी से संबंध न रस की कोई धार बहती कागजी फूल बस देखने में फूल मालूम हो सकते लेकिन समाधि की जड़ें जिसको उपलब्ध हो गई जिसने अपने भीतर के शून्य को अनुभव किया जिसने अपने भीतर के शून्य में अपने पूर्ण को पहचाना जो अपने भीतर मौन हुआ ऐसा मौन हुआ ऐसा डूबा कि जब लौटा तो नया होकर लौटा पुनर्जन्म लेकर लौटा द्विज हुआ दोबारा जन्म पाया समाधि का अर्थ है मन के पार हो जाना फिर लौटाओ मन में लौटाओगे तो भी तुम पार ही रहोगे कुछ फर्क ना पड़ेगा फिर लौटाओ संसार में कुछ फर्क ना पड़ेगा संसार में भी रहोगे तो भी तुम संसार के बाहर रहोगे तेरे करीब तेरे करीब तेरे आस्थान से दूर रहे वहीं ख्याल रहा वहीं ख्याल रहा हम जहां से दूर रहे तेरे करीब तेरे आस्थान से दूर रहे वहीं ख्याल रहा हम जहां से दूर रहे करीब आए करीब आए तो खुद जाने एतिबार थे वही वही जो मुद्दतों वहमो गुमा से दूर रहे किसे ये फिक्र किसे ये फिक्र की अनजाने इश्क क्या होगा किसे ये होश किसे ये होश कि राह जिया से दूर रहे वो हर फे शौक जो तम ही दे आरजू ठहरे खुदा करे की मेरी दास्ता से दूर रहे ये मैं कदा है यहां मेहर माह पलते हैं कहो कि खेमा ए जलमत यहां से दूर रहे वह हम सफर भी वह हम सफर भी निहायत अजीज है ताबा चले जो साथ चले जो साथ मगर कारवा से दूर रहे यही सन्यास की परिभाषा है वह हम सफर भी निहायत अजीज है ताबा चले जो साथ मगर कारवां से दूर रहे यूं तो भीड़ में और फिर भी भीड़ के बाहर जो चले तो साथ मगर कारवां से दूर रहे तेरे करीब तेरे आस्था से दूर रहे वहीं ख्याल रहा हम जहां से दूर रहे एक बार समाधि का स्वाद मिल जाता है तो फिर बाजार में भी वही मौन वही सन्नाटा है वही शून्य है जो हिमालय की गुफाओं में हिमालय की गुफाओं में भी थोड़ा सो शराबा होगा लेकिन स्वयं के हृदय की गुफा में कोई तरंग नहीं वहां तो शून्य अपनी पूर्णता पर है उसका जरा सा स्वाद और जीवन एकदम नया हो जाता है उस जीवन की नई शैली का नाम सच्चरित्रता है। यह मेरी परिभाषा समाधि से जो जीवन व्यवहार निकलता है वह सच्चरित्रता है असमाधि से जो जीवन व्यवहार निकलता है वही दुष्चरित्रता है इसलिए यू भी समझ लो कि तुम लाख ऊपर से आरोपण कर लो चरित्र का अगर तुम्हारे भीतर अभी समाधि का अनुभव नहीं जगा है तो तुम्हारा चरित्र जरा सी खरोच से उखड़ जाएगा जरा सी खरोच क्योंकि उसकी गहराई कितनी कोई एक धक्का दे देगा कोई एक गाली दे देगा कोई अपमान के दो शब्द बोल देगा और तुम सब भूल भाल जाओगे सब चरित्र एक तरफ रख दोगे और यूं नहीं कि जिंदगी के बड़े बड़े मसलों जिंदगी के छोटे छोटे मसलों में तलवारें खिंच गई शतरंज के खिलाड़ियों ने तलवारें निकाल ली ताश के पत्तों के खिलाड़ी हत्या कर बैठे, मजाक मजाक में गर्दनें कट गई मजाक महंगे पड़ गए और यू सब अच्छे लोग थे तुम भी जब किसी की खबर सुनते हो उस आदमी ने आत्महत्या कर ली तो भरोसा नहीं आता भला चंगा आदमी कल ही तो तुम्हें मिला था रास्ते से चला जा रहा था फिल्मी गाना गुनगुना रहा था क्यों आत्महत्या करेगा इत्र छलक रखा था सुंदर कपड़े पहन रखे थे क्यों आत्महत्या करेगा कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी आत्महत्या करेगा सोचते कैसे इसके भीतर क्या इकट्ठा हो रहा था सिवाय इसके और किसी को पता नहीं औरों ने तो बाहर से तस्वीर देखी थी भीतर की गर्द गुबार तो नहीं भीतर का कूड़ा करकट तो नहीं और जब तुम सुनते हो फी ने किसी की हत्या कर दी भरोसा ही नहीं आता कैसे अच्छा आदमी था मधुरभाषी था किसी से कड़वे शब्द भी कहने में झिझकता था कभी किसी को गाली भी देते नहीं देखा एकदम हत्या कर दी और ऐसा नहीं कि तुम्हें ही भरोसा नहीं आता जिसने हत्या की है वो भी भरोसा नहीं कर पाता कि ये मैंने कैसे किया ये मुझसे हुआ कैसे इसलिए तो लोग कहते हैं मैं अपनी बावजूद कर बैठा करना नहीं चाहता था और कर बैठा लेकिन अगर तुम करना नहीं चाहते थे तो कौन कर बैठा तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे भीतर कोई और भी निश्चित तुम्हारे भीतर तुमसे अतिरिक्त जो है वो निन्यानबे प्रतिशत तुम तो केवल एक प्रतिशत हो तुम तो केवल एक बारीक सी सतह हो ऊपर ऊपर तुम्हें समझाया गया है ऐसा करो बचपन से बताया गया ऐसे उठो ऐसे बैठो ये खाओ ये पियो बस तुम उसी ढंग से जी रहे हो उसी को तुम सच्चरित्रता कहते हो मेरे गांव में एक बड़े मारवाड़ी थे उनके पास में कभी कभी जाके बैठा करता था वो कहते थे कि मारवाड़ियों में जब हम शादी करते तो पहले पता लगाते हैं कि जिसके घर शादी कर रहे हैं उसने अब तक कितने दिवाले निकाले अगर दो चार न निकाले हों तो क्या खाख मारवाड़ी और अगर दो चार दीवाले तो दिवाले निकाले हों तो गरीब आदमी कितने दीवाले निकाले इससे हम हिसाब लगाते खूब हिसाब हुआ आदमी की हैसियत का पता इससे चलता है अलग अलग लोगों में अलग अलग हिसाब अलग अलग लोगों में अलग अलग, अलग धारणाएं उनकी धारणाएं उनके लिए चरित्र मालूम होती अफ्रीका में लोग कीड़े मकोड़े खाते चींटियां, चीटे तिलचट्टे। तुम कल्पना भी ना कर सको अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक दंपति अफ्रीकी लोगों के इस तरह के भोजन पर शोधबीन कर रहा है तो वैज्ञानिक को तो शोधबीन में पूरा उतरना पड़ता है तो वो भी इसी तरह की चीजें पति पत्नी दोनों शोधबीन में लगे दोनों वैज्ञानिक धीरे दीर धीरे उन्होंने भी इस तरह की चीजें खाना शुरू किया कि तभी पता चले चीजें पॉजिटिव भी हैं या नहीं ये कितने दूर तक आदमी को पोषण दे सकती तो पहले तो बहुत घबराए अब तिलचट्टों को कितना ही तल्लो हैं तो तिलचट्टे ही सोच के ही बात घबराहट की मालूम होती सोच के ही वमन हो जाए कहा हद हो गई और वो तिलचट्टों के सैंडविच बना बना के खा रहे हैं उनके घर कोई नहीं आता मित्रों ने आना बंद कर दिया परिचितों ने आना बंद कर दिया कि आदमी ढंके नहीं इनके घर पता नहीं क्या खिला दे किस चीज का रस पिला दे। उनके घर कोई नहीं आता वो किसी को भोजन पर बुलाते हैं तो कोई स्वीकार ही नहीं करता उनके घर से लोग बच के निकलते हैं जाने पहचाने लोग परिचित लोग अपने लोग औरों की तो बात छोड़ दो उनके मां बाप भी अब उनके घर नहीं आते कि पहले तुम अपनी अशोधकारी पूरा कर लो फिर हम आएंगे और उन खोजबीन की तिलचट्टों में प्रोटीन बहुत होता है बड़ी मात्रा में प्रोटीन की कमी पूरी की जा सकती तिलचट्टे हैं भी बड़े होशियार लोग कहते हैं कि जितना आदमी पुराना है उतने ही तिलचट्टे पुराने तिलचट्टे और आदमी हमेशा साथ ही साथ पाए जाते जहां तिलचट्टा मिले समझ लो कि आसपास आदमी भी होगा और जहां आदमी हो समझ लो कि आसपास तिलचट्टा भी होगा न तिलचट्टे अलग रहते ना आदमी अलग रहते बड़ा पुराना नाता सनातन संबंध सब संबंध टूट गया मगर तिलचटे और आदमी का संबंध नहीं टूटता जिन अफ्रीकी कबीलों में कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं उनमें कोई सोचते ही नहीं झिंगुर लोग इकट्ठे करते रहते हैं वर्षा के दिनों में फिर सूखा के रख लेते जैसे तुम सब्जियां सुखा के रख लेते हो कि जब सब्जियां नहीं आएंगी तो सूखी हुई सब्जियों का उपयोग कर लोगे या जैसे जैन पर्यूषण के दिनों में हरी सब्जी नहीं खा सकते देखते होशियारी उसको सुखा के रख लेने सुखाली तो हरी रही नहीं फिर सुखा के खाते और जो बहुत ही होशियार है मैं एक स्वतांबर जैन घर में मेहमान था पर्यूषण के दिन उनको मैंने केला खाते देखा मैंने कहा ये क्या कर रहे उन्होंने कहा ये हरा थोड़ी अरे सांस पीला है बिल्कुल पका हुआ है देखते हरे का क्या मतलब निकाल लिया हरे का मतलब हरा रंग बिचारे महावीर को पता ही ना था कि किन चालबाजों के हाथ में मैं पड़ जाऊंगा हरे से कहा था रस भरा मगर हरे से मतलब निकाल लिया रंग का आदमी अपने हिसाब से अर्थ करेगा अपने ढंग से व्याख्या करेगा चीन में सांप को सदियों से खाया जाता है सिर्फ मुंह को काट के अलग कर देते हैं जहाँ जहर की गांठ होती बाकी पूरा सांप खाया जाता है और कहते हैं कि सांप चीन के स्वादिष्टतम भोजनों में से एक है अभी अफ्रीका में बोकासो और मीन दादा ये दोनों आदमी आदमियों को खाते हुए पकड़े गए जब ये दोनों अपनी राजधानिया छोड़ के भागे तो इनके घरों में इनके फ्रीज में बच्चों का मांस मिला ईदी अमीन का कहना है कि बच्चों के मांस से स्वादिष्ट कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं दी अमीन की राजधानी में इंफाला में रोज बच्चे नदारत हो जाते थे और ईदी अमीन की पुलिस खोज करती थी कि बच्चों को चुराने वाला गिरोह कौन सा और ये गिरोह किसी और का नहीं था ये बच्चे सब ईदी अमीन के चौके में समाप्त हो रहे थे लेकिन ईदी को कोई अड़चन नहीं क्योंकि ईदी जिस कबीले से आता है वो आदमखोर कबीला है वो आदमी को खाते ही रहे एक ईसाई पादरी को आदमखोर कबीले ने पकड़ लिया अफ्रीका में पादरी ने अपनी पुरानी तरकीब काम में लाना चाहिए कहा कि पहले समझो भी तो कि मैं कौन तुम्हारे सौभाग्य की मैं एक धर्म गुरु और तुम्हें मैं बाइबल समझाऊंगा धर्म समझाऊंगा तुमने कभी धर्म का स्वाद लिया है उन लोगों ने कहा कि कई दफे लिया आज फिर लेंगे उस पादरियों का तुम्हारा मतलब उन्होंने कहा कि आपका हम भोजन करेंगे धर्म का स्वाद और पादरियों को भी हम पहले खा चुके और तो हम कोई स्वाद नहीं जानते मगर स्वादिष्ट होते हैं धार्मिक लोग तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे अभी स्वाद लेने की तैयारी जरा बाहर तो आओ बाहर बैंड बाजा बज रहा है कढ़ाया चढ़ाया हुआ है क्या अभी तुम्हारा स्वाद लेते धर्म का और क्या स्वाद अरे धार्मिक आदमी को पचा गए धर्म का स्वाद हो गए चरित्र किसको तुम कहोगे मुसलमान दिन में उपवास करते हैं, रात में भोजन खाते जब उनके धार्मिक दिन आते रमजान के दिन आते रोजे के दिन आते हैं तो दिन में तो उपवास करते दिन भर तो भूखे रहते सूरज के ढलने पर तो भोजन करते और जैन दिन में तो भोजन करते और सूरज के ढलने पर पानी भी नहीं पीते किसको सच्चरित्र कहोगे इसमें चरित्रवान कौन है रामकृष्ण भी मछली और भात खाते थे किसी जैन से पूछो कि मछली खाने वाला आदमी चरित्रवान हो सकता कैसे होगा असंभव बुद्ध ने मारने की मनाही की लेकिन अपने आप जो जानवर मर गया हो उसको खाने की मना ही नहीं की डॉक्टर अंबेडकर जब ये सिद्ध करने में लगे थे कि हिंदुस्तान के चमार बौद्ध ही हैं मूलता हिंदुओं ने जबरदस्ती दबा के इनको चमार बना दिया तो उन्होंने उसमें एक तरकीब और एक तर्क ये भी खोज निकाला था कि चमहार ही एकमात्र कौन है भारत में जो मरे हुए जानवर का मांस खाती है मरे हुए जानवर को चमहारी ढोकर ले जाते चमड़ी निकाल लेते हैं वो जूते के काम आ जाती और सामान बनाने के काम आ जाती मांस को खा जाते डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को तर्क बना लिया था कि इससे सिद्ध होता है कि ये बुद्ध के मानने वाले क्योंकि बुद्ध ने कहा है मारना मत लेकिन अपने आप मर गया जो उसको खाने में क्या हर जाए मारने में हिंसा है बुद्ध कहते हैं मारने में हिंसा है लेकिन जो मरी गया अब इसके मांस खाने में क्या हिंसा है और महावीर कहते हैं मांस खाने के विचार में भी हिंसा है मर गया उसके मांस की तो बात छोड़ो मांस खाने का विचार भी सपना भी पाप है उससे भी नरकों में सड़ोगे कौन सी चीज चरित्र है किस चीज को सच्चरित्रता कहोगे मोहम्मद ने नौ विवाह किए ये चरित्र है। और मुसलमानों को आज्ञा दी कि प्रत्येक मुसलमान चार विवाह कर सकता है ये चरित्र है और जो लोग मानते हैं एक पत्नी व्रत जिनके लिए एक पत्नी व्रत ही चरित्र है उनको कैसे स्वीकार होगा मोहम्मद का नौ पत्नियों का पति होना और इससे उल्टा भी होता रहा पांच पांडवों ने एक ही पत्नी को मान रखा था पांच पति थे एक पति व्रत भी नहीं था पंचपति थे फिर भी हिंदू द्रौपदी का नाम उन पांच महाकन्याओं में गिनते हैं जो प्रातः स्मरणीय इन्होंने किस तरह सात दिन बांटे थे द्रोपदी के पता नहीं घंटों से बांटे होंगे दिनों से तो बट नहीं सकते नहीं तो दो दिन की छुट्टी हो जाएगी शायद शनिवार रविवार छुट्टी रखते चरित्र किसको कहोगे और कृष्ण की सोलह हजार स्त्रियां थी जिनमें अपनी ही नहीं औरों की स्त्रियां भी थीं भगाई हुई स्त्रियां थी सोलह हजार स्त्रियों का कुंभ मेला भर लिया हो इसमें पहचानना भी मुश्किल होगा कि कौन अपनी है कौन किसकी सोलह हजार स्त्रियों के नाम भी याद रखने मुश्किल पड़ता होगा नंबर रखे होंगे आ एक आ दो आ तीन या याद गुदवादी होंगे नंबर खोपड़ी पर पहचानोगे कैसे किसी और की पत्नी घुस जाए तो फिर क्या करोगे अपनी पत्नी निकल भागे किसी और के बारे में चली जाए तो फिर क्या करोगे कोई निशान भी तो चाहिए इस सोलह हजार को कैसे संभालते रहे मगर कोई इसमें दुश्चरित्रता नहीं कोई हिंदू ने नहीं कहा कि कृष्ण ने कोई दुष्चरित्रता की कि। किस बात को चरित्र कहोगे जितनी कौमें हैं दुनिया में जितने कबीले हैं उतने चरित्र मैं इसलिए चरित्र पर जोर नहीं देता अब इन्होंने शंकराचार्य ने कह दिया कि सच चरित्र ही सबसे उत्तम है लेकिन क्या सच चरित्र का अर्थ होगा कौन है सच्चरित्र कश्मीर के ब्राह्मण मांसाहार करते हैं। उत्तर भारत के ब्राह्मण मांसाहार नहीं करते सच्चरित्र कौन है और कश्मीरी ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा जाता है और मांसाहार भी करता है कोई अड़चन नहीं उसे इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मांसाहार करने में कोई अच्छी नहीं थी कश्मीरी ब्राह्मण जीसस शराब पीते थे उस लिहाज से तो मुरारजी देसाई ज्यादा चैत्रवान बेचारे स्वमूत्र से ही काम चलाते पी नहीं है तब क्या शराब पीना कौन चरित्रवान है सौमित्र को पीने वाले लोग चरित्रवान है शराब पीने वाले लोग चरित्रवान है कौन चरित्रवान है बहुत कठिन है चरित्र से निर्णय नहीं हो सकता शंकराचार्य का वक्तव्य बिल्कुल ही उथला है फिर चरित्र ऊपर से थोपे जाते मां बाप बच्चे पे थोप देते जो सिखा देते हैं वही चरित्र बन जाता मैं जैन घर में पैदा हुआ तो मैंने 18 साल की उम्र तक रात्रि को भोजन नहीं किया था क्योंकि रात्रि को भोजन करना मतलब नरक जाने का सीधा रास्ता है जब अठारह वर्ष का था तो मित्रों के साथ एक पहाड़ पर एक किले को देखने गया वो पहला मौका था मेरा बाकी सब हिंदू थे उनको फिकिरी नहीं थी दिन में भोजन बनाने की और दिन तो इतना घूमने फिरने में लगा कि उनसे ये कहना कि मैं रात्रि को भोजन न कर सूंगा मुझे भी ठीक नहीं लगा दिन तो काफी व्यस्त था किला सुंदर था उसको देखने में ही पूरा दिन बीत गया पहाड़ बड़ा था उसमें एक से एक सुंदर स्थल थे देखने योग झरने थे और झीलें थी उन्होंने तो रात को नौ बजे भोजन बनाना शुरू किया मेरी तुम हालत समझ सकते हो दिन भर का भूखा पहाड़ की चढ़ाई दिन भर का घूमना ऐसी भूख कभी जीवन में लगी ना थी और वो मेरे सामने ही बाटियां पकाने लगी मैंने अपने जीवन में कभी बाटियों से ऐसी सुगंध उठती है ये भी अनुभव नहीं किया और जब उन्होंने बैंगन का भरता बनाया तो मैं आज भी याद कर सकता हूं उसकी सुगंध भी याद कर सकता हूँ और जब उन्होंने मुझे समझाया बुझाया कि यहाँ कौन देखने वाला है और तुम्हारे घर हमें से कोई भी नहीं कहेगा हम वचन देते हम कसम खाते रात में कैसे सोओगे दिन भर के भूखे हम समझ सकते हैं हम भी भूखे तो बाटियों की गंध भरते की रंग उनकी बातें मैंने भी सोचा की जब इतने लोग 18 साल से भोजन रात करके अभी तक नरक नहीं गए तो मैं एक दफा कर लूंगा इससे नरक जाऊंगा तो ठीक है फिर नरक ही ठीक है कम से कम अपने संगी साथी तो रहेंगे अगर इन सबको नरक ही जाना ही है, यही मेरे दोस्त है। इनको छोड़कर स्वर्ग जाके भी क्या करूंगा ऐसा अपने मन को समझाने की भी कोशिश की समझा बुझा के मैं भोजन भी कर लिया मगर संभाल ना सका सो ना सका ऐसी बेचैनी ऐसी परेशानी कि ये क्या कर लिया रात जब तक वमन न हो गया जब तक सारा भोजन फेंक न गया मेरे शरीर से बाहर तब तक मैं सो ना सका उस रात मैंने यही सोचा कि ये चीज जरूर पाप है पाप न होता तो क्यों मुझे वमन होता मगर बाकी सारे मित्र मजी से सो रहे थे घुर्राटे ले रहे थे फिर मैंने अपने को समझाया सड़ोगे सड़ोगे सड़ो नरक में मरोगे नरक में लेनाटे वहा हम स्वर्ग में बैठे मजा करेंगे और तो तुम नरक के जलते हुए कड़ाह में भरता बनाया जाए मगर ये नहीं अपने को समझाता रहा उनको तो पता भी नहीं चला वो तो मजे से सो ही रहे उस दिन तो मुझे यही लगा कि पाप के कारण ही उल्टी हो गई लेकिन फिर धीरे धीरे मैं बिगड़ा फिर उल्टी वगैरह होनी बंद हो गई सच्चरित्र क्या है कौन निर्णायक है शंकराचार्य के लिए सच्चरित्र क्या था की छाया भी ना पड़ जाए ये सब चरित्र था दक्षिण भारत में सूद्रों को घोषणा करके निकलना पड़ता था कि हम यहां से निकल रहे हैं अगर कोई हो तो हट जाए हर रास्ते से तो सूद्र निकल नहीं सकते थे जिन रास्तों से निकलते भी थे वो समय बंधे हुए थे अगर उन समयों के अतिरिक्त किसी आवश्यक कार्य से निकलना ही पड़े तो उनको घोषणा करनी पड़ती थी कि भाई वो दूर हट जाओ मैं शूद्र हूं मेरी छाया तुम पे न पड़ जाए क्योंकि छाया भी पड़ जाए तो ब्राह्मण को स्नान करना पड़ता था शूद्र तो शूद्र है ही उसकी छाया भी शूद्र तुम जरा सोचते हो और अगर शूद्र की छाया शूद्र हो गई अगर तो नदी के पास से निकल जाए उसकी छाया तो नदीम बन गई नदी सूत्र हो गई फिर उसमें नहा धो कितने कुछ करो क्या फायदा पवित्र रहे और अपवित्र हो जाओगे शंकराचार्य स्नान करके काशी में घाट से ऊपर आ रहे थे और एक सूद्र ने उन्हें छू लिया सुबह का अंधेरा था अभी सूरज निकला नहीं था पूछा तू कौन है? उसने कहा कि क्षमा करे मैं सूद्र हूं और भूल से आपसे टक्कर लगी अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा शंकराचार्य एकदम नाराज हो गए जो व्यक्ति कहता था कि संसार माया है है ही नहीं वो भी सूद्र को सत्य मानता है वो भी सूद्र के छूने को सत्य मानता संसार माया है तो सूद्र संसार के बाहर तो सूद्र तो बड़े बजरी मालूम होते मतलब ठीक ठीक ब्रह्म के समकक्ष मालूम होते एक ब्रह्म सत्य और एक सूद्र सत्य बस दो ही सत्य जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम सूद्र सत्यम बस दो सत्य बचे दुनिया में वो सूद्र भी थोड़ा ज्ञानी था जब तो गंगा स्नान करने गया था उसने कहा कि शरीर को शरीर छू गया इसमें क्या इतने नाराज होने की बात तुम भी मिट्टी में भी मिट्टी अरे ये शरीर तो मिट्टी में गिर जाएगा और तुम ही तो समझाते हो कल ही रात तो तुम समझा रहे थे कि संसार माया है है ही नहीं भ्रांति है स्वप्नवत है तो अगर स्वप्नवत शूद्र छू गया तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है इतने नाराज होने की क्या जरूरत है लेकिन शंकराचार्य तो बन बनाते हुए वापिस गए फिर से स्नान किया तब कहीं पवित्र हुए संसार असत्य गंगा सत्य संसार असत्य स्नान सत्य सच्चरित्रता क्या है किसको सच्चरित्र कहोगे नहीं इन ऊपर के मापदंडों से कुछ भी तय न होगा जो बात एक देश में चरित्र है दूसरे देश में दुष्चरित्रता हो जाती है जो बात एक जगह सही है दूसरी जगह गलत हो जाती सिर्फ एक चीज कहीं गलत नहीं होती वह समाधि वह चित्त का शून्य हो जाना निर्विचार हो जाना निर्विकल्प हो जाना मैं तो समाधि को ही उत्तम कहूंगा फिर समाधि से जो भी निकले वो उत्तम है और समाधि से भिन्न भिन्न बातें निकलेंगी ये भी स्मरण रहे क्योंकि समाधि के पास कोई बंधे बंधाए उत्तर नहीं होते समाधि तो एक दर्पण है जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति का प्रतिफलन समाधि में बनता है और समाधि से उस परिस्थिति का अनुकूल उत्तर निकलता है तो समाधि व्यक्ति कभी तलवार भी, भी हाथ में ले सकता है कोई अड़चन नहीं मोहम्मद तलवार हाथ में लिए रहे कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया समाधिस्थ व्यक्ति नग्न भी खड़ा हो सकता है महावीर नग्न खड़े हुए डायोजनी नग्न खड़ा हुआ समाधिस्थ व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो उसकी अंत चेतना में उस घड़ी उस क्षण उस पल में सम्यक मालूम होता है और इसलिए समाधिस्त व्यक्तियों के चरित्रों में भेद होगा महावीर और बुद्ध के चरित्र में भेद दोनों समसामयिक थे दोनों समाधि थे लेकिन दोनों के चरित्र में भेद भेद होगा क्योंकि दोनों अलग ढंग के व्यक्ति थे दो व्यक्ति एक जैसे होते ही नहीं कभी नहीं हुए कभी नहीं होंगे कोई किसी की कार्बन कापी नहीं है मोहम्मद और जीसस के चरित्र में भेद जीसस और मूसा के चरित्र में भेद मूसा और जरथुस के चरित्र में भेद जरथुस और लाओसु के चरित्र में भेद सभी समाधि एक बात में अभेद कि सभी परम मौन को उपलब्ध हुए सभी दर्पण बन गए वही उत्तम है फिर उस दर्पण में जो दिखाई पड़ता उसके अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा समय बदलेगा व्यवहार बदलेगा परिस्थिति अलग होगी व्यवहार बदलेगा परिस्थिति के अनुकूल क्रिया होगी इसलिए चरित्र से कुछ तौल नहीं होने वाली और उनसे पूछा गया एक तत्व क्या है तो उन्होंने कहा अद्वितीय शिव तत्व एक तत्व का तो नाम नहीं दिया जा सकता नाम दी दिया की झंझट शुरू हुई तुम कहोगे शिव तत्व कोई कहेगा ब्रह्मा तत्व कोई कहेगा विष्णु तत्व फिर झगड़ा शुरू हुआ नाम आया कि झगड़ा शुरू हुआ नाम आया कि विवाद शुरू हुआ उस एक को तो अनाम ही कहना होगा उस एक को तो नाम नहीं दिया जा सकता नाम दिया कि तुमने दो की शुरुआत कर दी अगर उसको कहो प्रकाश तो फिर अंधकार क्या है प्रकाश कहा कि अंधकार को स्वीकार कर लिया अगर उसको कहो जीवन तो फिर मृत्यु क्या है अगर उसको कहो शिव तो फिर अशिव क्या है शब्द का तो हमेशा ही विपरीत शब्द होता है हर शब्द का विपरीत शब्द होता है दिन है तो रात है गर्मी है तो सर्दी जवानी है तो बुढ़ापा हर शब्द दुई से भरा होता है द्वैत से भरा होता है शब्दों के अर्थ ही द्वैत में होते हैं अगर द्वैत ना हो तो आर्थिक हो जाए इसलिए उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता तत्वम किमेकम शिवम अद्वितीयम नहीं मैं तो कहूंगा उसका कोई नाम नहीं अगर कोई पूछे कि एक तत्व क्या है तो अनाम इसी अनाम की घोषणा करने के लिए लाओसू ने ताओ शब्द का उपयोग किया ताओ शब्द का कोई अर्थ नहीं होता लाहु ने लिखा कि उसका कोई नाम नहीं लेकिन तुम्हें समझाने के लिए काम चलाने के लिए मैं ताऊ शब्द का उपयोग कर रहा हूं ये उसका नाम नहीं सिर्फ इशारा है काम चलाओ है इसलिए हमने इस देश में ओम को खोजा ओम अकेला शब्द है हमारे पास जो वर्णमाला से नहीं बना है जो वर्ण माला के बाहर जो बारा खड़ी के बाहर उसका तो सिर्फ प्रतीक है जैसे चीन में ताओ प्रतीक है वैसा ओम हमारा प्रतीक है इसलिए तुम जान के हैरान हो कि ओम से न तो हिंदुओं को कोई विरोध है न जैनों को कोई विरोध है न बौद्धों को कोई विरोध है न सिखों को कोई विरोध है इस देश में ये चार धर्म पैदा हुए इन चारों धर्मों में हर चीज पर मतभेद है लेकिन एक चीज पर मतभेद नहीं ओम पर। क्या कारण होगा कि एक शब्द पर ये चारों राजी? कारण यही है कि ओम किसी की बपौती नहीं किसी भाषा का शब्द नहीं सिर्फ ध्वनि मात्र है सिर्फ संगीत का प्रतीक है क्या है वह एक तत्व नाम संगीत अनाहत नाद मैं उसे शिव तत्व नहीं कहूंगा क्योंकि शिव तत्व तो उस त्रिमूर्ति का हिस्सा है जहां ब्रह्म विष्णु और शिव तीनों मिलके एक परमात्मा की तीन छवियां बनाती और शिव तत्व का अर्थ होता है शुभ फिर अशुभ कहां जाएगा असुख भी उसी में समाविष्ट है शंकराचार्य कहते हैं कौन सुख छोड़ना चाहिए सब प्रकार से स्त्री का सुख अब इसमें एक बात तो यह मान ही ली गई कि स्त्री में सुख होता है जो कि निपट ना समझी की बात स्त्री में क्या खाक सुख होता है शंकराचार्य ये मान कर ही चल रहे हैं कि स्त्री में सुख होता है उसको छोड़ना ही सबसे बड़ा छोड़ना है वही सुख छोड़ने योग्य सुख है ये तो स्वीकार कर लिया और अगर सुख है तो फिर छोड़ोगे कैसे फिर तो तुमने द्वंद्व खड़ा किया सुख को कोई भी नहीं छोड़ सकता दुख ही छोड़ा जा सकता है सुख को छोड़ने की कोई संभावना ही नहीं सुख तो हमारी स्वाभाविक आकांक्षा है हम दुख को ही छोड़ सकते हैं तो जो चीज भी हम जान लेते हैं दुख है वो छूटने लगती है और जिसको हम जानते रहते हैं सुख है उसको हम पकड़े रहते हैं ये कहना त्याजम कि सुखम किम स्त्रीमेव कौन सुख छोड़ना चाहिए सब प्रकार से स्त्री का सुख इसमें मान ही लिया गया है कि स्त्री में सुख होता है और यह तो पुरुषों को कहा अब अगर स्त्री पूछे तो उनसे क्या कहोगे उनसे कहना पड़ेगा पुरुषों का सुख लेकिन पुरुष में क्या सुख होता है स्त्री में क्या सुख होता है भ्रांति है सुख तो नहीं और भ्रांतियों को छोड़ना नहीं होता जानना होता है पहचानना होता है पहचानते ही से भ्रांति समाप्त हो जाती जैसे रस्सी में किसी को सांप दिखाई पड़ा शंकराचार्य तो इसका बहुत उदाहरण लेते मेरे गांव में कबीर पंथी महंत थे स्वामी साहब जी उनके व्याख्यानों में मुझे बहुत आनंद आता था उनके व्याख्यान अद्भुत थे ऐसे अंत <laughs> कि की कहीं का कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुवा जोड़ा उनको देख के मुझे ये कहावत अचूक याद आती थी उनसे कोई भी प्रश्न पूछ लो और मैं उनसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता था जिनमें अनिवार्य रूप है उनको भानुमती का जोड़ना पड़े जैसे मैं उनसे पूछूंगा कि साहबदास जी ये समझाइए कि वेद में समाजवाद कहाँ वो समझाना शुरू कर दे वेद में समाजवाद मगर वो इस तरह से उल्टा सीधा करना शुरू करें और इतनी मेहनत करें बिचारे किसी की समझ में आए या ना आए मगर वो समझाने की कोशिश करें कि वेद में ही समाजवाद का जन्म हुआ अरे ये कालमार जर्मन ये जर्मनी के लोग वेद ले भागे उसी में से तो सब निकाला हवाई जहाज समाजवाद रेलगाड़ी मैं उनसे कहता लेकिन आप के पास तो वेद है उसमें से आप जरा उल्लेख तो करके बताइए वो कहें कि ये कोई असली वेद अरे असली वेद तो जर्मन चुरा के लेगा ये तो नकली बचा इसमें कहा मिलेगा वो बड़ी ऊंची बातें कहते थे और ये उनका खास उदाहरण था जो कि ज्ञानियों का खास उदाहरण सदियों से रहा शंकराचार्य ने ही शुरू किया ये उदाहरण सांप में रस्सी रस्सी में सांप दोनों की भ्रांति हो सकती कभी सांप रस्सी मालूम पड़ सकता है अगर अकड़ा पड़ा हो सर्दी में सिकुड़ गया हो सुबह के अंधेरे में या रस्सी सांप मालूम पड़ सकती रज्जु सर्प भ्रम साहबदास जी निरंतर इसका उल्लेख करते थे करिए संसार क्या है बस रस्ती में सांप उनकी सुनते सुनते एक दिन मुझे ख्याल आया कि जांच तो कर ली जाए और रोज रात 9 साढ़े नौ बजे प्रवचन देके मेरे मकान की बगल की गली से गुजरते थे वहीं आगे चल के उनका आश्रम था गली में अंधेरा रहता था उन दिनों वहां कोई बिजली भी न थी तो मैंने एक रस्सी बनाई बाजार से एक सांप खरीद के लाया कागज का। कागज के सांप के मुंह को रस्सी में जोड़ा रस्सी में पतला धागा बांधा और एक खाट खड़ी करके उसके पीछे छिप के मैं बैठा रहा जब साहबदास जी वहां से निकले तो मैंने धीरे से धागा खींचा धागा तो दिखी नहीं सकता था अंधेरी रात अंधेरा धागा काला धागा रस्सी सर की सांप का मुंह साहबदास जी क्या भागे गिर पड़े पैर फिसल गया मैं भी घबराहट के मारे भागा क्योंकि अब मैं फंसूंगा तो वो खाट गिर पड़ी तो मैं पकड़ा गया साहबदास जी ने मुझे रंग हाथ पकड़ लिया और उनको तो काफी चोट आई थी कोई छह सप्ताह तक पलस्तर बंधा रहा वो पकड़ के मेरे पिता के पास मुझे ले गए और कहा क्या भद्द हो ये लड़का क्या जान लेगा मेरी एक तो मेरी सभाओं में अंत सवाल उठाता अगर जवाब ना दूं तो भद्द होती अगर जवाब दू तो भद्द होती और आज से उसने हद कर दी वो तो मेरे जैसे मजबूत काठी का आदमी था कि जिंदा रह गया अरे अंधेरे में चलता हुआ सांप दिखाई पड़े तो कोई भी भाग खड़ा हो मैंने कहा साहबदास जी आप ही तो समझाते थे कि ये संसार जो है रस्सी में सांप जैसा तो मैंने समझा आप तो ऐसे ज्ञानी ये तो परीक्षा के लिए मैंने किया था कहा के चुप इस तरह की परीक्षाएं किसी की जान लेना और मैंने कहा आप एक दफे तो सोच लेते रज्जू सर्प भ्रम एक दफे भी ना से एकदम भाग ही खड़े हुए और मैंने कहा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं श्रोताओं को अधिकार जो कहा जाए उसकी परीक्षा भी तो की जाए कि यह आदमी मानता भी है कि सिर्फ कहते ही और आपको मैं कम से कम पांच सात साल से सुन रहा हूँ ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन में ये रज्जु सर्व भ्रम की चर्चा ना उठती हो सारा मायावादी इस पर खड़ा हुआ है तो आपको इतना तो होश रखना था अरे बहुत से बहुत असली भी साफ अगर होगा तो भी तो माया ही है असली भी होगा समझ लो तो भी कहां से असली होगा है तो माया ही नकली हुआ तो तो है ही नकली असली हुआ तो भी नकली ये तो सीधा तर्क था उस दिन से उन्होंने रज्जू सर्व भ्रम की बात करनी बंद कर दी मैं उनकी सभा में जाऊं भी तो मेरी तरफ गुस्से से देख एक दो दफा मैंने पूछा भी कि साहबदास जी बहुत दिन से रज्जू सर्व की बात नहीं समझाए कि तू चुप रह भैया अब ऐसी बात समझा के क्या और हड्डी फसरी तोड़वानी और उस गली से भी उन्होंने निकलना बंद कर दिया उस चक्कर लगा के काफी दूर से जाने लगे एक तरफ चिल्लाते रहे ये लोग कि सारा संसार माया है फिर भी इसमें स्त्री का सुख माया नहीं इसमें स्त्री में सुख है और ये सुख त्याज बस यही त्याग करने योग्य कुछ और त्याग करने योग्य नहीं मैं तुमसे कहता हूं त्याग करने योग्य मन है और कुछ भी नहीं स्त्री हो कि धन हो कि पद हो प्रतिष्ठा हो सब मन के ही खेल है स्त्री तो बस एक खेल है स्त्री के लिए पुरुष एक खेल है और स्त्री से मुक्त हो जाना कोई कठिन मामला नहीं है सभी पति अपनी पत्नी से मुक्त हो जाते सभी पत्नियां अपने पतियों से मुक्त हो जाती वो तो दूसरों की रस्सियों में सांप दिखाई देते रहते हैं करो क्या अपनी रस्सी को तो सभी पहचान लेते हैं कि रस्सी ही है भैया कुछ खास नहीं कितनी साड़ी वगैरह पहनाओ है रस्सी कितनी रंग रोगन पोतो कितनी कोट वगैरह पहनाओ है रस्सी पति पत्नी अच्छी तरह पहचान लेते तभी तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है ऐसे मुक्त हो जाते हाँ दूसरों की पत्नियों में अभी भी दिखता कि पता नहीं साड़ी के भीतर रस्सी ना हो कुछ हो कोट पहने चले जा रहा है एक सज्जन अब पता नहीं कि कंधों के भीतर रुई भरी है कि सच में कंधे इतने मजबूत है बृसफदेव हैं या सिर्फ रुई भरी है छाती बड़ी फूली मालूम पड़ रही हालांकि खुद की छाती वो जानते हैं कि रुई भरी खुद भरवाई मगर दूसरों को भ्रम होता रहता है सवाल मन का है और स्त्री से छूट जाओगे तो कहीं और दौड़ोगे जो लोग धन के पीछे दीवाने हैं अक्सर स्त्रियों से छूट जाते उनका तो सारा मोह ही धन में लग जाता है उनको स्त्री वगैरह नहीं सुहाती वो तो नोट को जब देखते हैं तब उनको लहला की याद आती जब वो नोट को छूते हैं, ताजा करेंसी का नोट अभी अभी निकला हुआ चला आया अभी अभी बैंक से उसको छूते हुए देखो किसी धन के प्रेमी को क्या तुमने किसी प्रेमी को किसी प्रेसी को छूते देखा होगा एकदम उसकी लाट पकती गदगद हो जाता छाती से लगा लेता है पद के लोभी राजनीति के युद्ध में दौड़ने वाले योद्धा उनको पत्नियां वगैरह छोड़ने में कोई अड़चन नहीं होती फुर्सती कहां उनको पत्नियां वगैरह की दिल्ली जाएं कि पत्नी को देखें चुनाव लड़ें कि पत्नी को देखें कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है बाकी कोई रस नहीं रहता जिनको एक बार पद का धन का प्रतिष्ठा का मोह लग गया वो इस मोह से बड़ी आसानी से मुक्त हो जाते ये तो सीधे साधे लोग हैं जो स्त्री पुरुषों में उलझे रहते जो छठे हुए बदमाश हैं, वो तो दूसरी चीजों में लग जाते मैं नहीं कहूंगा कि स्त्री के सुख को छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है जब सुख को ही छोड़ने की बात उठी तो जड़ से काटो मन को छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है और मन को छोड़ने का परिणाम समाधि है मन छोड़ना है समाधि पानी है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फिर पूछते हैं परमदान क्या है सर्वदा अभय ही ये बात भी कुछ बहुत मतलब की नहीं क्योंकि जिसको अभय देना हो पहले तो उसको भयभीत करना पड़े ये तो सीधी बात है जब तक किसी को भयभीत ना करो उसको अभय का दान कैसे दोगे पहले धमकाओ छाती पे छुरा लगाओ उसको बिल्कुल ऐसी हालत में कर दो कि अब मरा तब मरा और फिर उसको अभय दान दो लोग कहते हैं कि महावीर बड़े दयाशील थे मैं कहता हूं गलत क्योंकि महावीर ने कभी क्रोध नहीं किया इसलिए दया कैसे करेंगे दया करने के लिए क्रोध अनिवार्य है महावीर अक्रोधी थे दयावान नहीं बुद्ध को लोगों ने कहा है महा क्षमावान गलत क्योंकि क्षमा करने के लिए पहले तो क्रोध हो जाना जरूरी है। या कि तुम सोचते हो कि बिना क्रोध हुए भी क्षमा कर सकते हो मदर टेरेसा का मुझे पत्र मिला उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं आपको क्षमा करती हूं क्षमा करने का मतलब मतलब पहले तो बुनभुना गई होंगी बाई बहुत उचकी कुंदी होगी नहीं मुझे कोई बात ताव तो दिया ही होगा दिल में बड़े बड़े ख्याल उठे होंगे कि ये करूं कि वो करूं फिर ख्याल आया होगा कह रे मैं ईसाई कैथलिक ईसाई कोई साधारण नहीं महात्यागी व्रति क्षमा कर दूं, मगर क्षमा के पहले तो क्रोध जरूरी है मुझसे कोई कहे कि आम मदद तेरे को क्षमा कर दो नहीं कर सकता कैसे करूं क्रुद्धि नहीं हुआ क्षेत्र क्षमा कैसे कर दूं? क्षमा तो नंबर दो है क्रोध नंबर एक मैं क्षमा नहीं कर सकता असमर्थ हूं नमावी ने किसी को क्षमा किया न बुद्ध ने किसी को क्षमा किया हमने गलत समझा हम उनके अक्रोध को क्षमा समझ लिए, वो हमारी भूल है शंकराचार्य कहते हैं अभय का दान नहीं ये बात ठीक नहीं फिर किस चीज का दान सबसे बड़ा दान है मैं तो समाधि से ही सारे सूत्र निकालना चाहता हूं मन का त्याग समाधि और समाधि से जो बहता है वह प्रेम वही दान है। क्या अब है मन को छोड़ो समाधि मिलती है समाधि मिले तो जैसे फूल खिल जाए सुगंध ओढ़े ऐसा समाधि में सहस्त्र दल कमल खुलता है तुम्हारी चेतना का कमल खुलता है और उससे सुगंध उड़ती उसको दान कहना भी ठीक नहीं जिसको लेना हो ले जिसको न लेना हो न ले कोई ना हो तो भी सुगंध उड़ेगी झील में जब फूल खिलेगा तो कोई इसकी फिक्र नहीं करेगा कि कोई आए दर्शक की नहीं कि आज बस आई पर्यटकों की नहीं सुगंध तो उड़ेगी ही उड़ेगी हवाओं में उड़ेगी शांतारों की तरफ उड़ेगी सूरज की किरणों पर चढ़ेगी कोई होगा तो ठीक कोई नहीं होगा तो ठीक कोयल गीत गाएगी ही गाएगी कोई सुने कि ना सुने कोई इसकी फिक्र थोड़ी करेगी कि पहले पता लगाए कि को कभी कोई कवि वगैरह कोई संगीतज्ञ वगैरह आसपास पास है भी समझने वाले की नहीं कोयल तो गीत गाएगी वैसे ही जब भीतर समाधि जगती है तो जैसे दिया जले और रोशनी फैले ऐसे समाधि से प्रेम फैलता है मन से मुक्त होने पर समाधि मिलती है समाधि मिलने पर प्रेम की सुगंध बढ़ती उससे दान कहना भी उचित नहीं दान जरा गंदा शब्द है हरेक रंज में राहत है आदमी के लिए हरेक रंज में राहत है हरेक रंज में राहत है आदमी के लिए पया में मौत भी मोजा है जिंदगी के लिए चमन में फूल भी हर एक को नहीं मिलते चमन में फूल भी हर एक को नहीं मिलते बाहर आती है बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए हमारी खाक को दामन से झाड़ने वाले सब इस मुकाम से गुजरेंगे जिंदगी के लिए हमारी खाक को दामन से झाड़ने वाले सब इस मुकाम से गुजरेंगे जिंदगी के लिए हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए उन्हीं के शीशाए दिल चूर चूर होकर रह गए उन्हीं के शीशाए दिल चूर चूर हो, रह चूर -चूर हो रहे जारे जारे तरस रहे थे वो दुनिया में दोस्ती के लिए तरस रहे थे वो दुनिया में दोस्ती के लिए हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए ये सोचता हूँ जमाने को क्या हुआ यारब ये सोचता हूँ जमाने को क्या हुआ यारब किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए ये सोचता हूँ जमाने को क्या हुआ यारब किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए हमारे बाद हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में बहुत चराग जलाओगे बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए पया में मौत भी मौजा है जिंदगी के लिए समझ चाहिए तो तो मौत भी मौत का संदेश भी जिंदगी का जादू ही लाता है ये सोचता हूं जमाने को क्या हुआ यार अब किसी के दिल में मोहब्बत नहीं किसी के लिए कुछ और नहीं हुआ है कभी मोहब्बत नहीं रही किसी के लिए ये कुछ आज नहीं हुआ है मोहब्बत तो उन थोड़े से लोगों ने जानी है जिन्होंने अपने समाधि के फूल को खिलाया बाहर आती है बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए बाहर तो आती है और मैं तुमसे कहता हूं सभी के लिए आती लेकिन सभी के लिए आ नहीं पाती आती तो है किसी किसी के लिए बाहर तो आ जाती मगर तुम्हारे फूल तो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे फूलों पर तो तुम्हारे मन के पत्थर चढ़े बैठे चट्टानों के नीचे दबे हैं तुम्हारे फूल तुम्हारे बीच बाहर आती है लेकिन किसी किसी के लिए हरेक रंज में राहत है आदमी के लिए चमन में फूल भी हरेक को नहीं मिलते मिल तो सकते हैं मिलते नहीं ये और बात जुम्मा हमारा है कसूरवार हम है। सोचने के ढंग अगर गलत होंगे तो न फूल खिलेंगे न गंधोड़ेगी इस पूरे संक्राचारी के सूत्र को अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा मन से मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति समाधि की उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि समाधि में जो जाना जाता है अनाम ओंकार ताओ वह सबसे बड़ा अनुभव और समाधि से जो सहज गंध उठती रोशनी बिखरती प्रेम वही सबसे श्रेष्ठ दान आज